माँ की बातें सरयू बाला देवी एक अन्य दिन श्री माँ ने रास्ते के किनारे बरामदे में आकर मुझे आसन बिछाकर कर हरि नाम की थैली लाने को कहा वह ला देने पर वे बैठ कर जप करने लगी प्रायः संध्या हो चली थी उसी समय सामने के मैदान में जहाँ कुली मजदूर आदि बहुत से लोग अपने बाल बच्चों के साथ निवास करते थे वहाँ एक पुरुष ने संभवतः अपनी स्त्री को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया थप्पड़ घूसे और बाद में उसने एक ऐसा लात मारा कि वह स्त्री अपनी गोद के बच्चे के साथ लुढ़कते हुए आंगन में जा गिरी आहा उसके बाद भी जाकर उसने कई लात जमाए माँ का जप करना बंद हो गया यह क्या उनसे सहन हो सकता था वे इतनी अधिक लज्जाशील थी कि उनके गले का स्वर तक कोई नीचे से सुन नहीं पाता था तो भी रेलिंग पकड़कर खड़ी हो गई और तीब्र भर्सना के स्वर में बोली अरे दुष्ट बहू को बिल्कुल मार ही डालेगा क्या बेचारी पहले ही तो अधमरी हो गई है वह व्यक्ति इतना क्रोधोन्मत्त हो रहा था परंतु एक बार उनकी ओर दृष्टि पड़ते ही सिर पर धूल पड़े हुए सर्प के समान सिर नीचा करके उसने बहू को तत्काल छोड़ दिया माँ की सहानुभूति पाकर उस महिला की रुलाई थम ही नहीं रही थी सुना उसका अपराध बस इतना ही है कि उसने यथा समय भात बनाकर नहीं रखा था थोड़ी देर बाद उस आदमी का क्रोध शांत हुआ और उनके बीच मान मनोबल शुरू हो जाने पर हम लोग भी कमरे के भीतर चली आई थोड़ी देर बाद रास्ते पर एक भिक्षुक की आवाज़ सुनाई दी राधा गोविंद ओमानंद रानी अंधे पर दया करो मां आदि इसे सुनकर माँ ने कहा यह भिखारी प्रायः ही रात में इधर से होकर जाता है पहले वह अंधे पर दया करो मां आदि कहकर ही गुहार लगाया करता था गोलाब माँ ने एक दिन उससे ठीक ही कहा था अरे इसके साथ ही एक बार राधा कृष्ण का नाम भी लिया कर गृहस्थ के कान में भी भगवान का नाम जाएगा और तेरा भी नाम लेना हो जाएगा सो तो नहीं केवल अंधा अंधा ही कहता रहता है तभी से वह यहाँ आते ही अब राधा गोविंद कहकर खड़ा हो जाता है गोलाब माँ ने उसे एक कपड़ा दिया है पैसे भी मिलते हैं एक दिन संध्या के समय गई थी सुना माँ कह रही थी नए भक्तों के द्वारा ठाकुर सेवा का कार्य कराना चाहिए क्योंकि उनका नवानुराग है सेवा अच्छी होती है पुराने लोग सेवा करते करते थक गए हैं सेवा क्या सहज बात है बेटी कहीं सेवा सेवापराध न हो इस ओर ध्यान रहना चाहिए परंतु बात क्या है जानती हो मनुष्य को अज्ञानी समझकर वे क्षमा करते हैं एक सेविका के समीप आने पर वे उसकी ओर उन्मुख होकर बोली चंदन में मिट्टी आदि न रहे फूल बिल्कुलपत्र कीड़े का काटा न हो पूजा अथवा पूजा का कार्य करते समय अपने किसी अंग केश या कपड़े के से हाथ न लगे पूरे यत्न के साथ यह सब करना चाहिए और भोगराग इत्यादि ठीक समय पर दिया जाए